इसमें हम में समाधाने सुख प्रकृति प्रकृत प्रश्न समाधाने क्या व्यवति होगी शब्द में तो माना, में पार्ण। पार्ण। पार्ण। माना आगे कहा जाएगा ये आगे कहा जाएगा वो कर्म है वो कर्म है क्या कहेंगे समाधान तो आगे जो समाधान ये कहा जाएगा समाधान क्यों क्योंकि वो पूछता है कि अनायास नव बंधन से जैसे मुक्त हो जाऊं उसका मेरे को उपाय बताइए तो उपाय बताना अभी आचार्य का करते हैं इसके लिए कहते हैं बक्ष्य माणा हम अभी कहेंगे तो जो समाधान आपका प्रश्न का जो उत्तर उसमें श्रोत बुद्धि है सुख प्रवृत्ति अर्थम श्रोत बुद्धि सुख प्रवृत्ति अर्थम क्या मेरे उत्तर मिलेगा श्रोतृ बुद्धे है ऋष्टी कृष्ठ श्रोतृ बुद्धि का सुख प्रवृत्ति हो श्रोता का बुद्धि है तो श्रोत बुद्धि में क्या समाज है श्रोता का जो बुद्धि श्रोत बुद्धि बुद्धि कश्या के जो बुद्धि है वो सुख में प्रवृत्ति हो जाए तो सुख में प्रवृत्ति हो जाए अर्थात सुख में प्रवृत्ति हो जाए अर्थात उसको ग्रहण करने में उसको ज्यादा कठिनाई न हो प्रश्न क्या था शीशा। शीशा। शीशा। था अभी आ जाए प्रश्न का तो पहले प्रशंसा करते हैं इस प्रकार की करने से क्या है ना? तो उसका अंदर में थोड़ा रुचि होगा आशा ये तो एक ग्रहण पदार्थ है तो प्रशंसा होता है मतलब शास्त्र में जहाँ प्रशंसा किया जाता है अर्थात कर्तव्य जहाँ निंदा किया जाता है अर्थात ये हमारे द्वारा परिहार्य नहीं करना चाहिए तो प्रशंसा निंदा शास्त्र में इसलिए किया जाता है कि हमको उसमें प्रवृत्त कराने के लिए अथवा निवृत्त कराने के लिए वो तो प्रशंसा निंदा में वास्तविक उसको प्रशंसनीय निंदे में कोई मतलब नहीं है वास्तव अर्थ हो गया कि तो प्रभुत्व होना है अथवा निवृत्त होना है ये ज्ञापन करने के निंदा अथवा प्रशंसा शास्त्र में होता है में की सूत्र ऐसी आ जाएगा वृद्धि हो जाएगी धातु क्या है तो है उसको वृद्धि हो जाएगी परिप है तीप जो है हलादी है सर्वधातु का है तो सावधातु में तो तुका तुका से बुद्धि होगी नहीं तो, तो, तो, तो सावधातु का गुण होना चाहिए इस प्रश्न का साध्वी ते भगवन व्यक्ति साध् ते वचन व्यक्ति साध् ते वचन व्यक्ति प्रतिभा प्रतिभाति वदामिते प्रतिभाम सवधान मनु सवधन सी वचन प्रतिभाति वदामिते इदं कस्पष्टम सवधान मृ इस प्रकार की है ते ते ते ते व्यक्ति व्यक्ति ही ही इदम् इदम् इति सावधान सुनु इस प्रकार के अवन हो जाएगा इति है न सावधान मना सुन ते वचन व्यक्ति साधवी प्रतिभा ये वाक्य कौन हैं आचार्य शिष्य अच्छा। तो कहते हैं वचन व्यक्ति ते का अर्थ बचन व्यक्ति बचन व्यक्ति व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है कि जो हमको ग्राह्य होता है उसको व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति का अर्थ कल मनुष्य नहीं देखें है शास्त्रों में देखे कहा गया वो व्यक्ति पर्वत व्यक्ति तो नदी व्यक्ति अर्थात जो ग्रहण हो जाता है इंद्रियों के द्वारा उसको साधारण व्यक्ति कर लेते हैं व्यक्ति का अर्थ व्यक्त हुआ है उसको व्यक्ति कर देना वचन तो व्यक्ति आप जो जो शब्द उच्चारण किए हैं वो वचन है और वो वचन जो सभी जगत का सभी वचन है क्या वो वो एक निर्दिष्ट वचन है इसलिए कहते हैं कि ते आपका वचन व्यक्ति साधवी प्रतिभा साधु का स्त्री में क्या बनाएगा साधवी सूत्र हो गया वो तो वचना अरे वो तो गो गो गो गो गो गो वो का शब्द से अगर वो गुणवाचक शब्द है तो उसे ही हो जाएगा तो गुणवाचक शब्द अर्थात तो अभी ये गुण को कह करके के द्रव्य को कुछ अन्य पदार्थों को कह रहा है जैसे कहते हैं कि टुकड़ा तो ले आओ खान खंड में एक गुण होता है जो समस्त नहीं है उसमें रहेगा जो गुण उसको कहेंगे खंड कभी तो जो खंड माने के गुणों का लाल है ना खंड गुण को लाएगा कलाएगा को लाएगा इसको कहा जाता है गुणावचन गुणव उत्पाद्रव्यम पद गुणावचन लगाएगा तो इसी प्रकार की यहाँ जो साधु शब्द है आपका ये जो वाणी है वो साधु है तो वाणी साधु कहने से अर्थात आपका ये वचन में साधु गुण है पता अर्थात वचन अच्छा है तो अभी वो गुणा को नहीं कहेगा गुण वाला जो पदार्थ है वाणी वचन उसको कहा जाता है इसलिए इसको गुणा वचन कहा साधु शब्द यहाँ गुण वचन जब हम कहते हैं साधु जी को बुला दीजिए तो क्या हम साधु गुणों को बुनाने के लिए कह रहे हैं द्रव्य को कह रहे हैं ये सबको गुणा वचनों कहा जाता है जैसे कहते हैं रघु गुरु साधु ये सब गुण वचन शब्द हो जाते हैं तो अभी गुण वचन शब्दों से स्त्रीलिंग करना है तो उसे बोल गया तो हो गया साधवी साधी क्यों स्त्रीलिंग हो गया व्यक्ति व्यक्ति स्त्रीलिंग है तीन बॉय तीन तो स्त्रीलिंग में से साधवी को भी वचन व्यक्ति साधवी वो तो गुणवचन से घीप होता है ना घी सोता है गीश गीश। जाता तो ये का तो गीश। गीश। तो हो जाने से शीत हो जाएगा हो जाने से हो जाएगा उसमें स्वरों में अंतर पड़ेगा इसलिए तो वचन व्यक्ति साधी आचार्य कहते हैं प्रतिभा ऐसा, है। है। ऐसा, ऐसा लगता है आपका वचन ये ठीक है क्यों ऐसा कहते हैं ऐसा लगता है बेचारा वो आगे कहता है मेरे को संसार से मुक्ति होना है उपाय बताएसा तो हमको लगता है अर्थात ऐसा आप नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा बात कह तो कह दिया और कहते हैं लगता है, तो है की आप अच्छा कर दे तथा तो बहुत तो भी मतलब तो फूल भी न जाए और मन तो न चला जाए प्रतिभा जो आपने प्रश्न का जिस विषय को प्रश्न किया वो तद किया ब्रह्मात्मक ये पूछ रहे हैं जिससे संसार से मुक्त तो हो जाएगा वो जो ऐक्य है जो जीव और ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म इसका जो ऐक्य है तद ते ते का अर्थ ते तुभ्यम होने से कृते तुम्हारे लिए जो तद है उसको अभी इदमस्पानी ओ परमात्मा ऐसा कह करके नहीं छोड़ूंगा कहते हैं कि अर्थात यही आप ही हो जो तद तो है वही तो इदम कहने का है अयम अर्थात यही आप ज्ञान कराऊंगा परोक्ष नहीं है अपरोक्ष जो परोक्ष जाना जाता है सामान्यतः उसको अपरोक्ष रूपे न ज्ञान कराऊंगा इदम नि अवृक्ष करके ज्ञान करूंगा कहूंगा तो मैं तो वादा कि व्यक्ति को कहते हैं तो कैसा कहेंगे मनस कौन सा है है नपुंसक तो कैसा कहेंगे मनस मनस पर है ना जैसे समाजमो करके तो ना था। ना था। मनाहा हो गया सुनो अर्थात आचार्य कहते हैं आपने प्रश्न अच्छा पूछा हम इसको बिल्कुल अप्रुक्षित आपको भी बोध कराऊंगा आपका भी कर्तव्य है कि सावधान होकर के सुनना है करना है सावधान होकर के सावधान हो करके सह। अवधाना अर्थात एकाग्र करके सुनना है मात्र मेत देती, मां बुद्धि तो आचार्य केवल प्रलोभन कर है इसी प्रकार की बुद्धि शिष्य को न हो जाए ये कठोर परिषद में आता है नचिकेता बड़ा प्रश्न पूछ लिया पांच साल का बालक और तो पूछता है आत्म तत्व का तो इसलिए वहाँ ये कहते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं पहले तो बहुत सारे प्ररोधों दिखाते हैं नचिकेता तो है में कहते हैं कि किसा तर्क मतिरापन सुज्ञा यातासी नो भूया नचिकेत पृष्टा ये जो ब्रह्म विषय को बुद्धि है ये शुष्क तर्क से नहीं हो जाएगा केवल तर्क से नहीं हो जाएगा आगो में रही तो आचार्य उपदेश से बिना तर्क से ये नहीं हो जाएगा तो ये कहकर के कहते हैं आप जैसा सत्य धृति वाला है ध्रेय वाला है सत्य को अन्वेषरण करने के लिए ऐसा प्रश्न हमको मिले व्यमराजी करते हैं तथा प्रशंसा करते हैं तो करके व्यमराज्यपदेश नहीं कर रहे हैं ये प्रशंसा करके और दो आगे बात बोल दिए तो नती कहता फिर बोलता है ये सब में मतलब नहीं है आप तो हमको बात तो ये प्रशंसा से क्या होगा तो इसी प्रकार की प्रलोभन मात्र महाभूत बुद्धि ये तो केवल प्रलोभन अर्थात कह दिए वचन व्यक्ति साधी ये प्रलोभन मात्र नहीं है अभिव्यक्तिया कहते है बधामी हम इधम नच मुक्ति इदं इति है कि जिज्ञासी मुक्ति का जो साधन है ब्रम्ञान ये नच नच पहले मुक्ति मुक्ति परोक्ष साधन साधन का, तो मुक्ति का जो मुक्ति का साधन उसको मुक्ति मुक्ति मुक्ति मुक्ति छूटना छूपना जो गुस्सा था वो मुस्लिम रोचन धा तो न, न। है उसका छूटना छूटना छुटना है मुक्ति है उसके हथा फिर मुक्ति और छूटना सभी को यहाँ पे चल रहा है क्या चीज मैं आपका प्रश्न क्या था और मुक्ति यहां का छूटना हो मुक्ति करेगा तो मोक्ष हो जाना मोक्ष हो जाएगा बंधन का बाकी सब बंधन छोटा मटन है तो मुक्ति का साधन न परोक्षे इसको परोक्ष रूप में कहा जाएगा मुक्त जिसको होना है साधन उसको पता चलना चाहिए ना नहीं तो मेरे को मुक्ति चाहिए और साधन तो परोक्ष है कैसे कर पाएगा इसलिए कहते हैं जिज्ञासितम इति अपरोक्षम तो किोक्ष कहूंगा किंतु तद जिज्ञासित जो आप पूछे है इदम अपनी इदम अर्थात स्पष्ट अपने कहूंगा चेतसा चेतसा ज्ञातुं ज्ञातुं नतु ज्ञातुं ज्ञात ये जान सकता है क्या चिंतन श्रुत जो सुना गया वो जान सकता है चेतसा भोगरी हैतियाग्रचेतवार यस्य सैग्रचे प्रथम निहतेचेसाग्रचेस प्रथम से धा से दीर्घ तृतीय हो जाएगा तो कहते हैं कि एकग्रचेत एकुत ज्ञा श एकाग्र चित्त वाले के द्वारा अगर यह सुना जाएगा तभी तो जाना जा सकता है तो एकाग्र चित्त वाले के द्वारा सुना जाने से ऐसा क्यों कहते हैं कहते हम रिकॉर्डिंग लेकर चार बार सुन करके उसको ग्रहण कर लेंगे चार बार सुन करके जो विषय को ग्रहण करेगा अभी वास्तविक उसके लिए बेना तो ग्रहण भी कठिन है क्यूँ अर्थात उसका चित्र एकाग्र नहीं हुआ चित्त एकाग्र नहीं हुआ ये लक्षण है कि वो वेदांत ले करके अंदर में बैठा नहीं पाएगा हम चार बार सुन करके उसका चित्त में बैठा ले सकते हैं किंतु वो हमारा अंदर में जाएगा नहीं अर्थात हमारे अंदर में भी विक्षेप पड़ा हुआ हम तो चलता रहता है वेदांत कहता है कि जहां मन चलता है वो सब मिथ्या है इसलिए वहां चलना नहीं है तो किन्तु जिसका मन चलता है भ्रमण नहीं होता है उसका मन चलता है तो उसका अंदर में संसार का संस्कार है नहीं है जब संसार का संस्कार होगा ये संसार मिथ्या है ये मैं ही अधिष्ठान सत्य हूँ ये बात उसको ग्रहण नहीं होगा चार बार सुनकर के बुद्धि में जचा नहीं सकता है कि तो अंदर में जाएगा नहीं क्योंकि उसका अंदर में संसार अभी बैठा हुआ है इसलिए कहते हैं कि एकाग्र चेत जो उसको सुनेगा उसी को ये ज्ञान होगा दूसरी जो सब रेकॉर्डिंग वाला सब चीज है ना आजकल इससे वास्तविक काम बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है किंतु मजबूरी है हमको कुछ नहीं मिलता है जो भूखे हैं तो ठीक है थोड़ा आयोजित रोटी खा लीजिए पेट नहीं भरेगा वास्तविक पेट नहीं भरेगा तो एकाग्र चेतसा सूत्र एकाग्र चेतसा का अर्थात है कि ये वेदांत को अर्थात अभी ले पाएगा अंदर उसका चित्र में अभी विक्षे को नहीं लेगा तभी जाकर बैठ जाएगा अन्य नो सुध्यान आह अन्य व्यक्ति सुनने पर भी दुर्ध्यानम क्या सुतन अच्छा यहाँ तो हुआ यहाँ खल नहीं हुआ दुर्ज्ञानम दुखे न ज्ञानम यथा दूसरे लोग इसको सुनने पर भी दुखे न ज्ञानम अर्थात इसमें आसान नहीं होगा अवधान प्रयास पाठ के समय हम जितना एकाग्र बात है ये के संकेत है कि हमारा स्थिति कहाँ है इसलो करेंगे कर वचन व्यक्ति प्रतिभा में एवं एवं पातनिकं कृत्वा मुक्तिसाधनं एवं साधन सण प्रकारेण इस प्रकार से पातनिकं कृत्वा कृत्वा भूमिका भूमिका भुणिका बना करके क्या दो क्रिया अगर एक ही हीकर्ता के द्वारा हो रहा है उसमें एक क्रिया पूर्व काल में होगा दूसरा क्रिया वर्तमान काल में अगर है तो पूर्वकालिक क्रिया में क्वा हो तो समान करो हो क्रियायो हो पूर्व पूर्वकालिक क्रियायाम प्रत्येक करके अगर दोनों क्रिया एक साथ हो रहे है तो क्या प्रत्येक करेंगे दिए दिए। इसे कहते हैं हसन बदती हस्ते हुए कह रहा है हसन बदती और हसीित्वा बदती पूर्वकाल हो गया हसने के बाद अभी कह रहा है कि किन्तु हसन बदती अभी हसता हुआ कह रहा है ये हसन का अर्थ अभी क्रिया चल रहा है असमापिका क्रिया क्रिया समाप्त नहीं हुआ पूर्व क्रिया समाप्त हो गया तो क्या प्रत्यय हो जाएगा पूर्व क्रिया समाप्त नहीं हुआ तो एक प्रमाण स विषय उपन्य मुक्ति साधन में क्या समस्या है कैसा कहेंगे मुक्ति साधन मुक्ते में एकाकि सूत्र से आ जाएगा इस तरह तो से घेर घेर घेर तो घेर नीति से गुण हो जाने के बाद हो गया मुक्त <ihremhn>! <such such> <email> तो आगे है मुक्त है साधन मुक्ति का साधन सप्रमाणम स विषय सप्रमाण में समय सणम स विषय तेन ये प्रमाणेन सह इति सण पुत्रण स उपन्यस्यति उपन्यस्यति का कर्म क्या है किसको अभी कह रहे हैं मुक्ति साधन उपमश्योन उपन्यास करेगा शिष्य आचार्य तत्व पर विषय ज्ञान मुक्ति साधन मुक्ति साधन तत्व्योत्थम परमात्म सा है ना वो नहीं।, नहीं तो उसको बाद में ले सकते हैं तत्व से आदि वाक्योत्थम जीव परमात्मनो पर जानकारी जैसे महावाक्यक्याद आगे होना चाहिए तो तो सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार नहीं गया गया फिर का ये भाई में है ना न सूत्र क्या है उदहश्य उदह के कौन में उदह पंचमी पंचमी होने से क्या परिभाष का सूत्र आएगा दीदी तभी उत्तर में कार्य होगा पूर्व में कौन है पूर्व में में हुआ हुआ पर कौन तो होगा तो पर में होने से उदह स्तम पूर्व से में षष्टी है तो से आकर के का अंतिम को करना चाहिए क्या करेगा अभी परस यद्यम तय पर आदि में तो हो जाएगा आदि में कार्य हो जाएगा पूर्व का सवर्ण हो जाएगा होने के बाद अभी दो तो आ जाएंगे के बाद तत्व मे वाक्या उत्तिष्ठती तत्व मस्यादि वाक्य से जो होता है क्या होता है कहते हैं जीव परमात्मात्म्य विषय ज्ञानम हम लोग यहाँ जितने बैठे है हम लोग तत्वी तो तो वाक्य कम से कम तो दस बार सुने होंगे गए नहीं हो गए को तो नौ बार में हो गया हम लोग तो दस बार में भी नहीं हुआ तो कहते हैं कि तत्व तो तो मस्यादी वाक्य से जो जीव परमात्मा का तादात्म्य विषय ज्ञानम तादात्म्य अर्थात तदात्मा इस भाव इसम्य तदात्मा का समास होता है स आत्मा यश तो ये दोनों अगर एक ही पदार्थ हो जाते हैं कहा जाता है कि दोनों में तादात्म्य हो गया तो वही इसका आत्मा है आत्मा का स्वरूप है जैसे कहीं घट का स्वरूप क्या है मिट्टी मिट्टी है तो इसको कहा जाए घट ये मिट्टी में तादात्म्य संबंध से है इसी प्रकार की जीव और परमात्मा में तादात्म्य संबंध अर्थात परमात्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है इस प्रकार की जो ज्ञान तो मुक्ति साधन ये मुक्ति का साधन है मस्यादी से जो ज्ञान होता है मुक्ति का साधन है हम दस बार सुन है हमको क्यों नहीं हो गया कहते मुक्ति का साधन ये आने से पहले वो कह देते कि साधन चतुष्टय सम्पन्न ये होना चाहिए हमारा जो कुठार है उसमें अगर धार नहीं रहेगा हम सुबह से शाम तक विक्षा छेदना करते तो रहेंगे किन्तु होगा नहीं इसलिए साधन संतुष्टि को दृढ़ करने में बहुत ज्यादा महत्व रखना है अगर वो हो जाए काटना तो एक बार में भी हो जाएगा नहीं तो नौ बार ना हो जाएगा अगर वो नहीं हुआ कठिन है इसलिए हम लोग तो इसको भी सुनते रहेंगे और उसमें भी महत्व रखेंगे नहीं तो वो तो सब कैसे भी चले वो होगा इस प्रकार तो भी नहीं है जगत में कहीं भी कोई कार्य में जाते नहीं ये कर्तव्य बुद्धि से कर देंगे ये हमारा कर्तव्य कर दिया ये मेरा है इस बुद्धि नहीं है मेरे को कुछ पाना है ये बुद्धि नहीं करते है करते कर्तव्य बुद्धि में उसे बंधन नहीं होगा करना है क्यों करना है शास्त्रों का है आचार्य करे गुरु का है ये कहे है कहे है तो शास्त्र का है करना है तो कर बुद्धि हट जाना बस इतना ही काम करना करते रहे है जो करना है किन्तु तो मेरा बुद्धि अच्छा जो तादात में विषय ज्ञानम तदीदम साधनम जब साधन सद हो जाता है तब तो तत्व से ये जीव परमात्मा का होता है। इस शास्त्र में वेदांत शास्त्र में दो प्रकार की वाक्य कहते हैं बहुत प्रकार है एक होता है जो कि पदार्थ का शोधन करवाएगा तत्व तो तो मसीह में दो पदार्थ है क्या क्या पदार्थ है तत्व के पदार्थ का पहले शोधन होना चाहिए शोधन अर्थात अभी ये दोनों में तत्व उपाधि मिला हुआ है तो जो उपाधि विशिष्ट है इसको हमको उपाधि रहित करवा देना है उपाधि रहित हो जाना यही पदार्थ का शोधन हो जाएगा पद हो गया का अर्थ है अथ्यार्थ तो ये वाच्यर्थ तो शोधन होकर के जब वृक्षार्थ आ जाएंगे तभी तो जा करके इस दोनों में अभिजय हो सकता है उपाधि ग्रस्त होकर के नहीं हो पाएगा तो उपाधि विनिर्मुक्त हो जाना चाहिए इसलिए ये दोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ भगवान भाषा का तत्वबोध में कहते हैं उपाधि उपाधि उपाधिमुक्त शुद्ध चैतन्यम से पहले समाधि दशा संपन्न उपाधिम शुद्ध चैतन्यम ये दो पदार्थ का लक्ष्यार्थ इसी प्रकार के तत्व पदार्थ का लक्ष्य भी वो भी उपाधि विनिर्मुक्त शुद्ध चैतन्यशा सम्पन्न आवश्यक नहीं है ईश्वर तो समाधि दशा है जीव कितु समाधि दशा नहीं होता है समाधि दशा नहीं होता हम इतने ये ये समाधि दशा हुआ तो हमको नहीं होता है समाधि तो का अर्थ नहीं कि घंटों हो हो जाना तीन दिन हो जाना दिन क्षण के लिए भी हो किंतु तो अहम शुद्ध हो जाना इतने ही समाधि समाधि दशा सम्पन्न शुद्ध से उपाधि विनिर्म होना चाहिए तो ये जो पदार्थ का शोधन करने वाले वाक्य होते हैं उनको है तो क्या जाता तो तो है अवान्तर वाक्य अवान्तर का मध्यवर्ती ये अवंतर वाक्य क्या करेंगे तो पदार्थ का शोधन करवाएंगे कम पदार्थ का शोधन करने वाले वाक्य है सत्व तो पदार्थ का शोधन करने वाले वाक्य है इसे उपनिषद में आते हैं ये क्या करेंगे उपाधि को सब निराकरण करेंगे शुद्ध का ज्ञान करवाएंगे कभी दो शुद्ध आगे ये दोनों शुद्ध को एक कराने का काम महावाक्य का है महावाक्य पदार्थ शोधन नहीं करेगा जिनका पदार्थ शोधन नहीं।, नहीं है वो वार सुनने पर भी तो तो मशियाली कुछ नहीं होगा और वही होगा मैं तो जीव हूं और कभी हूँ शक्तिमान हूँ और ईश्वर तो ईश्वर है तो ये पदार्थ शोधन नहीं होने से उसका कभी एक नहीं होगा क्योंकि हो तो उपाधि विशिष्ट है विशिष्ट में विक हो जाएगा नहीं होगा ये पदार्थ शोधन करना यह अभांतर का कार्य तो पदार्थ शोधन हो जाने से महावाक्य दोनों को एक कहेगा तो मुक्ति साधन वास्तविक तो दो पदार्थ है नहीं एक ही है कि जब तक तो ये ओक्य ज्ञान नहीं होगा उसको दो जैसा भान होते चलेंगे दो जैसा भान होते चलेंगे व्यक्ति एक ही है दो जैसा भान एक ही समय में हो जाएगा क्या नहीं होगा इसलिए जिस समय में वो अपने में मन को एकाग्र करके शांत रहता है उस समय में वही शोधित पदार्थ तुम रूपेण भान होगा मैं सुध इस प्रकार से चलेगा किंतु तो जब वो बाहर में कुछ पदार्थ देख रहा है पर्वत को देख रहा है वृक्ष को देख रहा है नदी को, को देख रहा है अभी उसका लक्ष्य तुम के ऊपर नहीं है अभी तथ के ऊपर है तब तो फिर उसका विचार चलेगा ये पर्वत तो दिख रहा है ये क्या है कहते हैं पर्वत तो की पृथ्वी क्या है जल है ये तेज है ये वायु है ये आकाश है आकाश कहा आकाश का तस्माद आत्मन आकाशूत ये आकाश नहीं है ये तो ब्रह्म ही है अभी उसका जो लय चिंतन होकर के जब यहाँ पहुंच गया ये तो ब्रह्म ही है तो अभी उसका चित्त स्थिर होकर के ब्रह्माकार हो जाएगा ये ब्रह्माकार क्या है कहते जो उसको तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान हुआ है पहले अभी तो वो तत्व को देख रहा था इसलिए तत्व पदार्थ शोधित होकर वही आकर के खड़ा हो गया और वो जान नहीं पाया कि ये तो तोम ही खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी उसका उपाय हुआ था तत्व शोधन किया था तो इसीलिए वो तत्व पदार्थ का शोधित अर्थ बोलकर के मानेगा तो तत्व पदार्थ का शोधित अर्थ उसी को ही ज्ञान होगा जिसका तोम पदार्थ शोधन हुआ है क्यूँकि आएगा तो वही व्यक्ति जो पहले आ गया है तो जब तक इतना दृढ़ न हो जाए तब तक बुद्धि करने में चलेगी नहीं क्यों नहीं चलेगा अपने घर में आग लगी हुई है वो दूसरों का बुझाने के लिए पहले जाएगा नहीं। जब अपने तो को सुखो दुखो हो रहा है ऐसे अवस्था में वो बिल्कुल तत्पदार्थ शोधन में जाएगा नहीं जब तुम पता पदार्थ तो हो गया दृढ़ हो गया हमको तो किसी भी स्थिति में यह जगह और स्पर्श नहीं कर पाएगा ऐसा जिसको तो निश्चय हो जाता है फिर क्या कहते हैं न जैसे व्यक्ति बालक भय से अभी कमरे में प्रवेश किया हुआ है खिड़की बंद कर दिया है धीरे धीरे दिन हो गया प्रकाश आ गया थोड़ा अभी उसको कहीं से प्रकाश आया अब थोड़ा साहस हो गया खिड़की खोल दिया कभी तो उसका कमरा प्रकाश हो जाएगा तो हो जाने से फिर धीरे धीरे वो खिड़की से बाहर को देख लेगा रात को जब नींद खुल गया बाहर का अंधेरा देगा तुरंत बंद कर दिया सब खिड़की बंद कर दिया इसी प्रकार की जब ये संसार का दुखद जब हमको दौड़ाता है हम चले जाते हैं वो तुम पदार्थ में जिसको तोन पदार्थ में इतना निश्चय हो गया कि संसार उसको दौड़ा नहीं पाता है स्पर्श नहीं कर पाता है अब उसका सामर्थ्य होगा आप तो खिड़की खोलो दरवाजा खोलो बाहर चलेंगे तब तो वो तत्पदार्थ तो का शोधन करने तो में प्रभु होगा प्रक्रिया है ऐसे ही होगा कोई संकट इसमें नहीं है फिर पदार्थ तो का शोधन करेगा यह भी समय लगेगा जिसको तो निश्चय हो गया तत्पदार्थ में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है एकाग्र चित्र है तो कोई महीना में रह सकता है एकाग्र चित्र नहीं है तो फिर एक दूसरा लग सकता है तो जब तत्पदार्थ का शोधन हो जाएगा वही होगा जो शोधे तो वही आकर के खड़ा हो जाएगा मानते रहेगा तो, तो, तो उसी को पकड़ा है।, है ये दो चलते हैं ये फिर कुछ दिन चलेंगे कितने दिन चलेंगे ये समय का कोई निर्धारण नहीं हो तो व्यक्ति का इसके ऊपर निर्णय करता है तो फिर एक दिन उसको लगेगा ये जो तत्पदार्थ ये जो पदार्थ हम पर्वतों को लगे करके जिस चर्तन में पहुंचा है ये तो मैं ही हूँ क्योंकि हमको भी तो जब मे में जाते हैं वो तो वही अनुभव ही भी आता है ओहो ये जगत जो है वो मेरे में ही आश्रित ये ये है उसको क्या उसको ज्ञान हुआ है ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती है तो हम ये प्रक्रिया में कहा पहुंचे उसे मुता पड़ेगा ये प्रक्रिया में सबसे अधिक समय लगता है दो पदार्थ का शोध तो पदार्थ शोधन तभी शीघ्र होगा अगर हमारा बुद्धि एकाग्र होता चित्त तो में संसार विषय का संस्कार कम होता तब ये होता तब जाकर मुक्ति साधन बनेगा यहाँ टीका में छह से नौ तक श्लोक एक ही साथ दे श्लोक तो का व्याख्यान इतना ही पूरा हो गया ये सस्त श्लोक उच्चारण करेंगे तत्वी परमात्म राधन अभी मुक्ति ये गुरु जी कहे कि अभी हम मुक्ति ये कहेंगे तो साधन करने का ये आरंभ होगा तरह प्रश्न चतुष्ट उठापय ये चार प्रश्न अभी उत्थापय थी प्रश्न कौन करेगा शिष्य तो करेगा तो आचार्य कि हम मुक्ति साधन तुमको करेगा एकाग्र होकर के सुनो मुक्ति साधन के विषय में प्रश्न चतुष्ट उत्थापय थी में हो चाहिए प्रश्न चतुष्ट उठापयति मुं उत्थापय प्रश्न चतुष्ट प्रश्नान चतुष्ट चतुष्ट चतुष्ट में विग्रह कैसे कहेंगे चतवार अवयवा इसका चार अवयव है इसका, अवय। इसका तीन अवय है प्रश्न चतुष्ट अर्थात तो चार प्रश्न वाले के समूह को वो भी उत्तर रहे थे चार प्रश्न करता है इसमें वा कथं तयत्म्यंवा कथं तत्वि तत्व्यंवा कथं तत्जीवत्मा वा वा प्रति कितना प्रश्न पूछा जाएगा बोला गया था चार चार प्रश्न पहले प्रश्न को तो जीव अरे कह तो परस्य आत्मा तय तो तादात्म वा कथम पूर्वाधन तो में कितने प्रश्न हो गए जीव जीव जीव कौन कौन है परमात्मा कौन है है परमात्मा परमात्मा परमात्मा ये दो पदार्थ पदार्थ आगे और पदार इनका है? तो हो कैसे होता है ये हम तो कुछ इसका अनुभव ही नहीं होता है आप कह देते हैं कि हम परमात्मा हैं ये कैसे होता है कथम होता है। तो कैसे संभव होगा तो और तत्वम प्रतिपाद्यादी तो वाक्य किस को प्रतिपादन कर रहे हैं ऊपर श्लोक में कहा गया जीवत्म तादात है अभी तृतीय प्रश्न में कहा गया था तादात होता कैसे मस्यादी वाक्य तादात्म्य को कहता कैसा जीव जीव जीव में है तयो ताम ये तत्वि तत्वि क्या समझ हो जाएगा तत्वस्यादि यही वाक्य है जो तत्व ये वाक्य है तो इसी को बातें जो देते हैं, वाक्य को कैसे प्रतिपादन करता है चार प्रश्न अभियान का में आदि क्यों है आदि तत्व मदि बहुत महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म नेती नेती बहुत महावाक्य है लेकिन कर्म ले धारा में तत्त्वमसी तो ही वाक्य है जो तो है तत्त्वमसी तो आदि वो एक नहीं है तत्त्वमसी तो आदि दस बीस हो सकते हैं। वो सब वाक्य है हैं अच्छा। सब वही बोल रहे तत्व तो मसीह बोल रहे सब तत्त्वमसी तो नहीं कर हैं सब तो सर्वत्र तो अलग अलग है कि है तो दो पदार्थ वो देते है जो तत्व तो है तो की ब्रह्म अहम सत्य अलग अलग हो गया तो जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है प्रज्ञान जीवात्मा जीव के मतलब आत्मा के लिए आ गया प्रत्येक के लिए आ गया और अयम आत्मा ब्रह्म जो आत्मा है वो ब्रह्म है सत्य अलग अलग हो गया अर्थवि तो वही तो तो है कौन पदार्थ रहेगा या तत्पदार्थ रहेगा ये सब माते हैं अच्छा अभी ये जो प्रश्न चार हुआ उसको स्पष्ट करते हैं कह जीव है इस प्रकार प्रश्न क्यों करते हैं जीवो देहादिना अन्यतमो विक्तो व जीवो ये देहादि देहादि कहने से देह प्राण मनि को पता चलता है यही है उससे कोई अतिरिक्त पदार्थ देहादिना अन्यतमो व तद अतिरिक्त तद सेदी से अतिरिक्त देहादि अतिरिक्त देहादि से भिन्न है ये जीव विषय का प्रश्न हो गया अर्थात कह जीव कहने का क्या तात्पर्य है हमको ये सब तो अनुभव हो रहा है मैं ये हूँ मैं ये हूँ अथवा मैं इससे कुछ भिन्न हूँ ये कुछ न जाता है और पर आत्मा जो परमात्मा है वो तो सपंच है अथवा तो निष्प्रपंच है सातार है अथवा निर्गुण निरातर है अथवा सगुण निराकार है ये बीच में नाना प्रकार की सब चीज लाते हैं अब ये परमात्मा किस प्रकार है अनैवश तादात्म्य ये दोनों का बीच में तादात्म्य अनय हो कयो हो तथे अवस्थित होगा जैसे अभी अनुभव हो रहे ऐसे स्थिति में तादात में हो जाएगा अथवा तो कुछ अन्य स्थिति में हो जाएगा तो ये पूछते है तो जैसे कहते तो हैं मिट्टी और घटो ये तादात में समस्या है मिट्टी घटो कैसे तादात में हो जाएगा जैसे है ऐसे ही तादाद में है तो कहेंगे नहीं, नहीं ये घटो में अधिक आ गया ना ना ये नाम को जब हम घटा देंगे तो बिल्कुल मिट्टी और गोटा जो चूर्ण हो जाएंगे ये बिल्कुल एक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे तो ये कुछ तरह वही तथे तो अवस्थित हो अर्थात उपाधि ग्रस्तत्व अवस्थित यो हो तम तो तो तो हो अथवा अन्यथा स्थितो हो उपाधि रहित होकर के ये दोनों एक होंगे इस प्रकार वाक्यम चादात्म्य पदय और मुख्याण वृत्तिया कथम प्रतिपादयती प्रश्न अभिप्राय अभी वाक्यत्म्य को कहता है कौन सा वाक्य ये जो तादात्म्य को कहता है ये क्या पदों का मुख्य वृत्ति मुख्य वृत्ति अर्थात वाक्य वाक्यत्म को लेकर के ये दोनों एक ऐसा कहता है अथवा लक्षण लक्ष्यार्थ को लेकर के लक्ष्यार्थ जो होगा वो बाच्यार्थ का संबंधी होगा जैसे तो गंगा पद का राच्यार्थ क्या है प्रवाह और प्रवाह का संबंधी कौन है रहे तो उसको हम लक्ष्यार्थ देते हैं तो ये पूछता है क्या पदार्थ तो का राच्यार्थ में वैक्य हो जाएगा अथवा लक्ष्यार्थ में होगा में वैक्य हो जाएगा तो हमको अभी हो जाना चाहिए तो ये पूछता है इसलिए पूछता है पद यो मुख्या लक्षणियां एक पद का दो प्रकार की वृत्ति एक लक्षण वृत्ति एक अभिप्राय प्रतिदिन कथम प्रष्टुरभिप्राय प्रस्तुत है तो प्रष्टाता ष्टी प्रष्टु अभिप्राय ये सप्तम श्लोक उच्चारण कर सप्तम पुराव ये सप्तम श्लोक उच्चारण कर को जीव कम्यंवा कथं तोर तत्म सेवा कथं तत्ति पश्चिम पूर्ण माश गुरुवी आश्य ओ